तब साहेब उसकी सुनते हैं जब तक उसके अंदर कोई प्रकार का अहंकार होता है तब तक वो दणी जो है उसे अपने हाल में छोड़ देते हैं कि तुम तुम्हारा देखो जब सरन...